कृष्ण किशोर ने क्रुद्ध होकर कहा ऐसी बात हल्धारी ने कही है क्या वह नहीं जानता कि साधुओं की देह चिनमय होती है कालीबाड़ी के घाट पर हमसे कहा था तुम लोग आशीर्वाद दो कि राम राम कहते मेरे दिन कट जाए मैं कृष्ण किशोर से मकान पर जब जाता था तब मुझे देखते ही वह नाचने लगता था श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा था भाई जहाँ पर उर्जित भक्ति देखोगे